Oh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 उपनिषद की 22वीं कक्षा अन्दोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक को हमने पिछली कक्षा में पूरा देख लिया था आज चौथा प्रपाठक प्रारंभ होगा पिछले प्रपाठक में ब्रह्म के बारे में ही अलग अलग तरीके से कहा गया था सारा आध्यात्मिक विद्या के रूप में और पीछे जो हमने अठारवा और उन्नीसवां खंड देखा था उसमें मन को ब्रह्म मान करके उपासना की बात कही और आदित्य को ब्रह्म मान के उपासना की बात कही गई थी और जो लोग इसको इस रूप में देखते हैं कि ये आदित्य जो दिखाई दे रहा है यही ब्रह्म है तो ये जो वर्णन दिया गया कि एक ब्रह्म था एक अंड था उसका खोल अलग हुआ उसमें ये ये चीजें बनी और उसमें से आदित्य निकला तो ये वो ब्रह्म तो हो ही नहीं सकता जो तो सृष्टि का रचयिता है ये तो खुद बनी हुई चीज है बनी है अनित्य है जबकि ब्रह्म को वो नित्य कहते ही हैं। तो फिर भी उत्पन्न होने वाले आदित्य को ब्रह्म शब्द से कथन किया गया तो उसका उनका तात्पर्य हमें लेना होता है जिसको वो नित्य कहते हैं अनुत्पन्न कहते हैं उसको उस ब्रह्म को और दूसरी तरफ ये आदित्य जो उत्पन्न होने वाला है इस आदित्य को वो ब्रह्म उस रूप में जैसा लोग समझ लेते हैं कि ये आदित्य ही ब्रह्म है इसी को ब्रह्म की तरह उपासना करें उसको वो कह नहीं सकते और अविद्या युक्त तो होके भी नहीं कह सकते कि चलो इसी को आदित्य को मान लो, जब इसको भी ब्रह्म माना जाता है तो तात्पर्य के रूप में लिया जाता है जैसे कि हमने कल चर्चा देखी तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना हो तो कुछ पृष्ठ संख्या सात इसमें सातवां चौबीस है। इसमें सातवा प्रभाव है सोडशम वर्ष शतम जीवनी वर्ष शतम आजीवन सोडश वर्ष शत तक किया लेकिन उस तरह से तो नहीं किया जाता वो संभव नहीं होता है तो इसलिए वर्ष शतम षोड तो वो दोनों मिला करके बस वो अगर षोडश को वर्ष शत का विशेषण बनाएंगे तो तो सोलह सो अर्थ हो जाएगा और चकार में लेकर के ही करना होगा 116 सौ सो सोलह वर्ष है। ऐसे ही अर्थ करते हैं सभी लोग और जो हमने संख्या देखी है पीछे चौबीस 44 और 48 जिसका ये उल्लेख कर रहे थे उनका योग भी 116 सो बनता है उस दृष्टि से भी हमें संगति लगती है कि यहाँ 116 सो वाला अर्थ ठीक है 400 सौ वर्ष मनुष्य जी सकता है भी कहा हुआ है। एक और और के तक मतलब बात नहीं रही वो केवल सोलह साल तो 16 तो तो तो साल केवल क्यों बोले केवल शब्दों का प्रयोग आप 400 की दृष्टि से कर रहे हो अभी दुनिया में सबसे बड़ी आयु वाले जो व्यक्ति होते आता रहता है बीच बीच में समाचारों में ये सबसे वृद्ध व्यक्ति है संसार का ऐसा तो प्राय 114, 16, 18 या 21, 22 बस यहीं पर ही मिलते हैं अधिकतर अब तक के रिकॉर्ड में कुछ ऐसा ही आता है एक संयोग से कल या परसों मैंने देखा था वो बता रहे हैं वो एक सौ साल का व्यक्ति है एक सौ या एक का ऐसा भारत में बहुत बहुत पुराने वो लगते तो वृद्ध तो बहुत लगते हैं ये तो ठीक है लेकिन वैसे वृद्ध तो नब्बे सौ साल वाले भी होते हैं दिखने में यू नहीं लगेगा हमारे को तो हम जैसा देखते हैं सामान्यतः क्योंकि कम आयु में भी तो जल्दी वृद्धता हो सकती है सामान्यतः हम जो नब्बे सौ आयु के लोगों को देखते हैं तो कोई अस्सी में भी वैसे हो जाते हैं पिचासी में भी वैसे हो जाते हैं तो वो ऐसे हैं उसका चित्र आया था तो हाँ जीवित हैं जीवित हैं जीवित वो भारत के हैं कोई ऊंचे ऊंचे हैं ग्रामीण व्यक्ति लग रहे हैं तो उनके परपोते का भी देहांत तो हो चुका है स्वाभाविक है तेरे रहे उनके परपोते भी तो सौ साल से मान लो बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल का भी अंतर हो वो तो परपोते भी जीवित नहीं है यानी अब उससे उससे छोटे जो है वो जीवित होंगे तो एक सौ अस्सी छियानवे इतने साल का वो बता रखा था उनका इतने साल के हैं तब उनका जन्म हुआ था ऐसा कुछ वो कोशिश ये अब तक की जात व्यक्तियों में सबसे वृद्ध है अब वो सच्चाई और वो सब तो थोड़ा देखने की बात होती है उसको प्रमाणिक माना जाता है नहीं माना जाता ऐसा एक समाचार है इस तरह का है लेकिन प्राय करके आपको 115 और 122 इसके बीच के मिलेंगे आप अखबारों में सुनाओ पढ़ाओ आपने 118 साल का फिर को, इनका देहांत भी तो हो सकता है हो, होता रहता है ना फिर कोई दूसरा बन जाता है सबसे वृद्ध उनकी जगह पे और सबकी तो परीक्षा हो नहीं पाती है किसको क्या पता कौन कहा रह रहा है ये तो शहरों में या कोई जो परिचित लोग है जिनके पास प्रमाण है कुछ उस, उस, उन लोगों को लगता है कि भाई हाँ ये इतने साल का है नवनी तो कोई गांव में रह रहा हो बहुत पुराना वृद्ध है लेकिन कितने साल का ये पता नहीं लग रहा है तो ऐसे भी हो सकते हैं कहीं तो ठीक है वो 400 वर्ष वाली आयु अधिकतम जो स्वीकार की गई है आदर्श स्थितियों में या सतयुग के अंदर या इस तरह की जो बात है वो भी यूं तो वेद के मंत्रों में भी जीवे में शरदा शतम श्रेणुया में श्रद्धा ठीक है भूयश्च शरद शताब्द भी लिखा है लेकिन सामान्य रूप से तो सौ के आसपास ही रहते है ऐसा तो ठीक है वो 1600 सो तो फिर अभी तो हजार साल और हजारों साल की भी आयु कै की मानी जाती है कथाएं प्रचलित हैं लेकिन ठीक है एक सो तो हमारे को संगत लगता है ठीक और छंदों से भी तो संगत लग रहा है ना वो वर्षों से और ब्रह्मचर्य काल से उसका योग भी एक सो है और ये अर्थवाद है ऐसा तो है नहीं कि वो एक सौ सो साल जिएगा ऐसा कुछ निश्चित है एक संगति लगाते हुए एक अर्थवाद कथन है ये उतने में लेना चाहिए दीर्घायु होता है इतना है हाँ। दूसरा है, में। है तो की कहते हैं या तो उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैं तो ऐसा दूसरी जगह में नहीं ऐसा वर्णन आता है तो वहां पर जैसे वो बना और ऐसा हुआ ऐसा नहीं कहते कि वो बनाया गया इसी के बनाया दोनों तरह से दोनों तरह से होते हैं प्रयोग तो आ, उसको आप कर्तृवाच्य में प्रयोग देख सकते हैं कर्म में भी हो सकता है ऐसा बना ऐसा बनाया दोनों तरह के प्रयोग हो सकते हैं तो बना जिसमें कर्तृत्व की विवक्षा नहीं होती है किसी को करता को नहीं बस बना है अब शहरों के अंदर बोले भवन बन, बनते जा रहे हैं भवन बनते जा रहे हैं कॉलोनियां बसती जा रही हैं अब ये जो कथन है इसमें किसी कर्ता का तो कथन नहीं है ना अ विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि बिना मनुष्य के भी ये अपने आप बस्तियां बसती जा रही हैं इन वाक्यों से सिद्ध होता है ठीक है शहर बढ़ते जा रहे हैं फैलते जा रहे हैं तो शहर बढ़ते जा रहे हैं कोई कर्ता का तो उल्लेख आया नहीं यहाँ पर तो अविवक्षा है कर्ता की कर्ता की अवीक्षा हो रहे हैं बस उसी को मुख्यता से कहना चाहते हैं उसी तरह से यहाँ भी जी आशय तो आशय इसका आपने महाय सेना का मतलब, सेना मतलब। उसको तापमान देना वो सेना वाली सेना नहीं है <laughs> राजा वाली सेना नहीं है <laughs> ये असल नहीं हिंदी में उसको दूसरा शब्द क्या बोलते हैं कोई और शब्द नहीं गर्माहट देना होता है जैसे सेकना होता है ना सेकना कह लीजिए हाँ सेना मतलब सेकना रोटियों को सेकते हैं ना जैसे सेकना तो गर्मी में ही होता है तवे पे और इस तरह कुछ हाथ सेकते हैं अग्नि से जुड़ा हुआ रहता है तो ये अंडों को जो पक्षी अंडों के ऊपर बैठते हैं बैठते हैं तो उनके शरीर का तापमान रहता है अंदर से उस पर बैठे हुए रहते हैं काफी देर तक क्योंकि पहले तो वो पेट में था गर्भ में था तो तब तक तो शरीर की गर्मी मिल रही थी उसको अब उसको गर्मी की कमी रहती है बाहर रहता है अंदर उतनी गर्मी नहीं हो पाती है तो उसको गर्माहट देने के लिए उस पर पक्षी लोग बैठते हैं अब बहुत जगह देखेंगे तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं तो उसके शरीर की गर्मी अंडे में जाती है वो गर्म हो जाता है ठंडक कम हो जाती है उसकी इसको सेना बोलते हैं सेकना समझ लीजिए सेकत, सेकते हैं और ऐसा नहीं होता है तो वो अंडे उत्पन्न नहीं हो पाते हैं ऐसा कुछ में कुछ में तो वो जमीन में गाड़ देते हैं अपने आप निकल के आ जाते हैं और कुछ पक्षी तो लगातार उसको सेते हैं तो वो गर्माहट से वो उसकी अंदर की बढ़ने की प्रक्रिया या परिवर्तन की प्रक्रिया ठीक चलती रहती है उसको सेना बोलते हैं सेकना तो जैसे अंडे को सेकते हैं तो उससे वो परिपक्व होता है अंदर ठीक निर्माण होता है ऐसे इसको भी एक साल सेका उसको अंदर प्रक्रिया ठीक ढंग से चलती रही फिर वो फटा अब ये बहुत सारा जो भी है ये बहुत सारा लक्षणिक है उपमाएं हैं उस रूप में कथन किया गया है उसके प्रतीक के रूप में लेते हैं कुछ बस एक मोटे मोटे ढंग से एक बात कही गई है ऐसी जैसे कुछ कथाओं के रूप में कह देते हैं एक ही बात को उस तरह का कथन नहीं हम जगह जगह देखते ही है उसको तो आगे देखिए चौथा प्रपाठक और उसका पहला खंड यहां एक कथा के माध्यम से बात को कह रहे हैं एक कहानी जैसी बनाई उन्होंने और कुछ वास्तविक घटना भी हो सकती है ऐसी घटना हुई हो और उसी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है फिर भी हम इसको प्रतीकात्मक कथा तो मान ही सकते हैं वास्तविक हो तो ठीक है वो भी तो ओम जन श्रुतिर पौत्रायण श्रद्धा देयो बहुदाई बहुपाक्य आस एक व्यक्ति हुए जिनका नाम जानश्रुति है जनश्रुति के पुत्र थे जनश्रुति उनके पिता का नाम होगा उनके पुत्र थे जानश्रुति और वो पौत्रण थे पौत्रण तो पौत्रण का यहां इन्होंने जो तात्पर्य लिया वो ये जैसे पौत्र होता है होता, तो वो पोता है उसके पिता है दादा है और परदादा भी है, जीवित हैं जिसके यानी चार पीढ़ियां है जीवित हैं वो चौथी पीढ़ी का अभी जीवित है तीन पीढ़ियां और जीवित हैं, आजकल भी कभी कभी देखने को आ जाती है 80, 100 साल के होते हैं तो उनके परपोते भी हो जाते हैं पर ये प्रपोत्र ऐसा है जो बड़ा हो हो चुका था ये तो राजा है जो आगे कथा आ रही है राजा की पद पर बैठ चुका था यानी युवा तो हो ही चुका था ये प्रौढ़ हो या ना युवा तो हो ही चुका था तो, पच्चीस तीस साल का तो हो ही गया होगा तो उनके परदादा वगैरह सौ सवा के अंतर्गत होंगे तो चार पीढ़ियां तो रही रहती है कहीं कहीं पांचवी पीढ़ी भी हो जाती है लेकिन चार पीढ़ी भी कम देखने में आती नहीं तो तीन प्राय रहती है चौथी पीढ़ी तो ये ऐसे थे जिनके दादा पिता दादा और परदादा वो तीन पीढ़ियां जीवित थी ऐसे ये थे श्रद्धा वो श्रद्धा से देने वाला था लोगों को दिया करता था दान काफी होगा लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक देता था और श्रद्धा में विनम्रता भी, भी होती है आदर भी होता है दोनों चीजें होती नहीं तो गर्वपूर्वक भी देते हैं देने वाले वैसे दुधकार के भी दे देते हैं तो ये श्रद्धापूर्वक देता था इसका गुण था और बहुदायी बहुत अधिक देता था ये, अपेक्षा से औरों से और, और बहुपाक्य बहुत पकाने वाला बहुत भोजन वाला था बहुत लोगों को भोजन करवाते थे जैसे आजकल भी बड़े बड़े भंडारे होते हैं जो सैकड़ों और हजारों लोग भी खाना खाते है ऐसे ऐसे बड़े बड़े भी होते हैं तो ऐसा वो बहुत भोजन भी पकवाता था और निर्धनों को उनको जिनको भी देना था उनको वो दिया करता था <स्था> और क्या किया उसने सह सर्वत आवसथान मापयान चक्रे उसने सब और जगह जगह पर निवास के स्थान बनवा दिए धर्मशालाएं जैसे होती हैं ऐसे अनाथों के लिए यात्रियों के लिए साधु संतों के लिए ऐसे बहुत जगह है सर्वता का मतलब वैसे सब जगह होता है लेकिन सब जगह तो यू बनते नहीं है मतलब यहां भी बनवा दिया वहां भी बनवा दिया मान लो हर गांव में हर कस्बे में एक एक उसका स्थान है तो कहते हैं इनके आश्रम या इनके स्थान धर्मशालाएं तो सब जगह है होटल होते हैं हर श, शहर में हो तो बोले इनके इनके होटल तो पूरे भारत में है पूरे भारत का मतलब ऐसे पूरा भारत थोड़ा ना घिरा हुआ रहता है और हर गांव भी नहीं होता लेकिन यहां भी वहां भी वहां भी ऐसे सर्वता सब और से खूब उन्होंने ऐसे रहने के स्थान बना रखे थे सर्वता एवं मे असंती थी क्यों बना रखे थे कि सब जगह सब ओर से मेरा ही खाएंगे जिनको भी खाना है तो मैं सबको उपलब्ध करा सकू मेरा खाएंगे इतना बनाते थे देते थे दान देते थे ऐसे ये जनश्रुति नाम के पौत्राण एक कोई व्यक्ति थे संपन्न व्यक्ति थे तो उन्होंने बना रखे थे तो एक बार कहीं अथह हंसा निशायाम अतिपेतु हो तो कभी रात्रि में हंस लोग वहां से चले उसके ऊपर ऊपर से वहां से गुजरे अति मतलब ऊपर से हेतु गति की उन्होंने वहां से आए हंस उड़ते हुए अब कहानी में तो यूं है कि जैसे उनकी कोई धर्मशाला हो निवास स्थान हो और उसके ऊपर से उड़ते उड़ते हंस आए हंस वो सफेद पक्षी जो होता है उसके लिए वो अच्छा माना जाता है पवित्र माना जाता है बगुले को गलत अर्थों में लेते हैं हंस को अच्छे अर्थों में लेते हैं पवित्र लेते हैं ऐसा वो वहां पर आए वैसे सन्यासी को भी हंस और परम हंस बोलते हैं परमहंस लगाते भी हैं आजकल बहुत जगह तो वो हंस के समान पवित्र होते हैं या तो अच्छे होते हैं इस रूप में निरीक्षर विवेकी के रूप में हम कह सकते हैं कि वो हंस होते हैं और परम हंस होते हैं बड़े बड़े लोगों के आगे सन्यासियों के महंतों के आगे लगा हुआ रहता है वैसे हंस शब्द जो बनता है हंस धातु से बनाते हैं हंती इतिहांसा जो हनन करता है नाश करता है हनन और नाश करता है तो हम यूं सोचें जैसे कि मनुष्यों को मारता होगा या बकरी बछड़ों को मारता होगा ऐसे लोगों को मारता हो गलत अर्थ में ही नहीं होता है हनन अच्छे अर्थों में भी होता है दुष्टों को मारने वाला बुराइयों को मारने वाला ऐसा तो हंती थी और इसके अन्य भी अर्थ हैं वो पक्षी तो है ही निर्लोभ को भी हंस बोलते हैं जो जिसने अपने लोभ को मार दिया है निर्लोभ है वो और परम हंस का मतलब है जो परम निर्लोभ हो वो सन्यासियों के लिए आता है उन्होंने सब ऐसाओं का त्याग कर दिया है धन आदि तो उसको परम हंस के नाम से कहा जाता है सूर्य को भी हंस बोलते हैं और अश्व का भी एक भेद है पक्षी का एक भेद है एक प्रकार के अश्व को भी हंस बोलते हैं एक प्रकार के पक्षी को भी हंस बोलते हैं और शरीर में स्थित जो वायु है इसको भी हंस बोलते हैं मतलब तो प्राण पखेरु उड़ गए पखेरु क्या होता है पखेरु होते हैं ना पखेरु पक्षियों को बोलते हैं ना किसको बोलते हैं प्राण पखेरु उड़ गए पंख वाले पंख वाले हा तो पक्षी के लिए आता है तो एक हंस था वो रहता था वो उड़ गया आत्मा के लिए भी हंस शब्द का प्रयोग होता है जीवात्मा के लिए हंस शब्द का प्रयोग होता है तो अब ये कथा के अंदर आप सन्यासियों का ग्रहण कर सकते हैं और नही तो काल्पनिक लो तो भाई पक्षी उड़ते हुए अब पक्षी तो क्या बातें करेंगे आगे जो बातें आप सुनेंगे बड़ी अच्छी अच्छी कुछ चर्चा सुनेंगे जैसे कि विचारवान व्यक्ति कुछ कर रहा है तो सन्यासियों के रूप में कर सकते हैं इधर उधर आते जाते रहते हैं और इसको हंस हंस शब्द को दूसरे तरह से भी बनाया जाता है यह संहती संहती सम्यक तया हंती जो ठीक तरह से मारता है तो और फिर इसको वर्ण व्यत्यय करके हंस इस रूप में तो यजुर्वेद के भाष्य में महर्षि ने इस तरह से भी अर्थ किया है दसवें अध्याय के चौबीसवें मंत्र में यह संहती संघा और हंस इस रूप में भी व्याख्या और नहीं तो जो मारता है वो तो ही हंस तो अथाह हंसा निशायाम अति पेदू हंस रात्रि में उड़ते हैं क्या हंस रात्रि में उड़ते हैं क्या ऐसा तो नहीं ना दिन में उड़ते हैं अगर मानसरोवर में हंस होते हैं या जा कमल होते हैं उड़ते भी तो आज कल दिखते ही नहीं है पता ही नहीं हंस कहते हैं कईयों को ये हंस है अब क्या है पता ही नहीं है उसका लेकिन जैसे कि सन्यासी होते हैं परिवराजक होते हैं घूमते रहते हैं अभी शाम हो गई तो जाकर के कहीं टिक गए ध्यान करेंगे फिर खाएंगे सोएंगे और फिर आगे चल पड़ेंगे ऐसे जो होते हैं। ऐसे तो तदम हंसो हंसम अभ्युवाद तो एक हंस दूसरे हंस को बोलता है इस सब को देख करके जो ज्ञान शुक्ति पौत, थे इनके बात को देख के और फिर वो बोलता है हो हो आई उसको मतलब आश्चर्य के अंदर बोल रहा है संबोधित करते हुए कि ओ देखो अरे तो अपने साथी को संबोधित कर रहा है हो हो आई भल्लाक्ष भल्लाक्ष सुंदर आंखों वाले हे अंत सुंदर आखों वाले दूसरे हंस को बोल रहा है वो उसकी प्रशंसा करते हुए बोल रहा है या तो भल्लाक्ष नाम है और नहीं तो सुंदर आंखों वाला जान श्रुते है पौत्रायण समम दिवा ज्योति ही आततम तो ये पौत्रायण जो जानश्रुति है इसकी दिवा समम दिन के समान दिन में जैसे प्रकाश हो जाता है अंधकार रहता ही नहीं है इतना सूर्य का प्रकाश जैसे होता है ऐसी ज्योति ही आततम उसकी देखो ज्योति फैली हुई है इसका यश सब जगह फैला हुआ है प्रकाशित तो हो रहा है वो प्रशंसा में कहा वो कहता है तन्मा प्रसाक्षी ही तुम उसके संगति मत करना उसके साथ मत चले जाना उससे तो उसको स्पर्श मत कर लेना दूर रहना उससे क्योंकि ज्योति होती है प्रकाश तेज होता है और उसके पास हम चले जाते हैं तो जल जाते हैं तो तत्वा मा प्रधां तिथि वो तेरे को जलाना दे तू तो उससे जल ना जाए उसे मुरझा ना जाए झुलसना ना जाए इसलिए थोड़ा दूर ही रहना उससे तो वैसे तो अच्छा काम करते हैं तो यश अच्छा होता है उससे किसी को जलने की तो कोई बात होती नहीं है उनकी सनिधि हम चाहते ही हैं जो यशस्वी होते हैं और वो तो अच्छे होते हैं वो हमारे को क्यों जलाएंगे वो हमारे को क्यों जलाएंगे ये तो निंदित अर्थ में हो गया ना कि भाई वो इतना काम करता है परोपकार करता है उसका यश फैला हुआ और हम उसके पास गए तो उसने हमारे को ही जला दिया वो ऐसा कैसा परोपकारी हुआ थोड़ा उल्टा सा लगता है लेकिन हम उससे प्रभावित हो जाते हैं वो तो नहीं जलाता उसको जलाना कह लो हम जल जाते हैं हम जल जाते हैं ना ऐसे जिसका किसी अलग अलग क्षेत्र में किसी का कुछ अच्छा काम हो और हमारा कम हो तो हम जलना शुरू कर देते हैं नहीं जल जलन शुरू नहीं हो जाती है जैसे ही उसके संपर्क में जाते हैं तो हमारे को जलन शुरू हो जाती है वो जला रहा है या हम जल रहे हैं ये तो अलग बात है लेकिन हाँ किसी को कह सकते हैं कि भाई उसके पास मत जला जल जल जाओगे मतलब उस इसकी प्रशंसा में है ये निंदा में नहीं है कथन प्रशंसा के लिए है अब लेकिन जलना देख करके हमें लग सकता है कि ये गलत है तो तन मा प्रसाक्षी उसकी उसकी सन्निधि मत करना उसका संग मत करना कहीं वो तुम्हारे को जला ना दे तुम अभी शांति स्थिति में हो तुम्हारा भी अपना पुण्य है कर्म है उसके पास जाओगे तो झलने लग जाओगे मनोविज्ञान की बात की तो इसका कुल तात्पर्य इतना है कि वो बहुत यश वाला था उसकी ज्योति बहुत थी और किसी की ज्योति ज्यादा होती है यश ज्यादा होता है तो उसके सामने कम यश वाला जाता है तो वो निस्तेज हो जाता है ना यश में भी देख लीजिये बल में देख लीजिए बल में भी ऐसे ही होता है बड़ा पहलवान वैसे तो वो पहलवान बहुत तगड़ा लग रहा है लेकिन उससे बड़ा पहलवान सामने आ जाता है तो वो निस्तेज जैसा हो जाता है ऐसा ही धन में हो जाता है ऐसा ही विद्या में हो जाता है इसमें ऐसा ही सौंदर्य में हो जाता है हर चीज में यही होता है उससे बड़ा आते ही तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है जल जाता है थोड़ा तो बोले इससे बच के रहना तो दूसरा बोला इसको दूसरा हंस बोला तमुह पर प्रत्युवाच वो उसको प्रत्युत्तर देता है प्रत्युवाच पलट करके बोल रहा है उत्तर दे रहा है कम उ कम वेत संतम संयुगवानम इव आथा बोले ये क्या कि रैक्म इसके होते हुए कौन एक संयुग यानी जिसके जिसका एक रथ था जिसमें जोड़ा लगता है नहीं दो बैल लगते होंगे या दो जो भी लगते होंगे ऐसा दो वाला जो एक उसके रथ वाला था रख रथवान जो रैक् है उसके रहते आप ये क्या बोल रहे हो इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये इस दिन के समान इसका सूर्य प्रकाश है ज्योति है और आप जल जाओगे बोले उसके रहते हुए ये कैसे कह रहे हो कि यही सबसे बड़ा है इसी का यश सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ा है ऐसा तो पहला वाला बोला उसको यो नु कथम सर रेक्वा वो जो तुम जिसको कह रहे हो वो रेक्व कौन है कैसा है जिसको तुम ये भी तुम्हारे सामने फीका लग रहा है ये जान श्रुति पौतरायण भी फीका लग रहा है इससे भी अच्छा ऊंचा कौन ऐसा यशस्वी तेजस्वी या दिन के समान चमकने वाला तो उसके बारे में फिर दूसरे ने बताया उनको कैसा है वो कि यथाकृताय विजिताय अधरेया संयंती एवं एनम सर्वम तदभी समेति बोले वो ऐसा है जैसे कृताय कृत क्रित के लिए कृत के लिए मतलब जिसने कर लिया है उसके लिए विजिताय जो जिसने जीत लिया है जय को जो प्राप्त हो चुका है उसके लिए अधरेया उससे नीचे वाले जो व्यक्ति होते हैं कम योग्य होते हैं जिन्होंने किया नहीं है विजित नहीं हुए हैं न्यूनता है वे संयंती उसके पास में उसके अनुकूल आ जाते हैं उसमें मिल जाते हैं उसी के अनुरूप हो जाते हैं कहीं भी जैसे युद्ध वगैरह होते थे अब कोई एक जीत गया पहले जो राजा था तो अधिकतर तो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे जुड़ना ही होता है अब दूसरा जीत गया तो उसके साथ में जुड़ जाते हैं जैसे आजकल राजनीतिक दलों में भी होता है कोई अधिकारी बन गया या शासन में भी कोई अधिकारी बन गया तो बाकी बहुत सारे लोग उसके अनुरूप ही हो जाते हैं पहले उसके अनुरूप थे अब इसके अनुरूप हो जाते हैं तो जो भी जीतता है उसके अनुरूप हो जाते हैं ऐसा वो जैसे जो कृताय विजिताय अधरेस संयंती एवं एनम सर्वम तथ अभि इसी तरह से उसको यानी रैक् के लिए कह रहे हैं कि सब उसी के अनुकूल हो जाते हैं उसके अनुरूप रहते हैं ऐसा वो है जैसे विजित व्यक्ति होता है अब इसको साथ में ये जुए के पासे की दृष्टि से भी कथन करते हैं कि कृत वो पासा होता है जो मुख्य होता है वो अगर आ गया तो बाकी सारे तो उसके अनुरूप ही हो जाते हैं बाकी का कोई महत्व नहीं रहता वो निरस्त हो जाते हैं मुख्य होता है कुछ ऐसा बाकी तो सब उसके अनुकूल ही हो जाते हैं उस तरह का उदाहरण लेना है तो वो नहीं तो व्यवहार के अंदर जो हमारे देखा जाता है जो भी विजित होता है सब उसी के जो जीतता है उसी के गीत सब गाते हैं जो जीत गया वो जीता जो सिकंदर जो भी जीता वो सिकंदर या जो भी जीता वो पांडव जो भी जीता वो राम जीतने वाला अच्छा उस तरह से जो कथन होता है लोगों के ऐसे गलत अर्थ में नहीं लेकिन ये इतना श्रेष्ठ था कि सब उसके अनुकूल ही हो जाते थे और सारे कैसे अनुकूल हो जाते क्या क्या उसके उसके साथ जुड़ जाता था यतकिंचा प्रजा साधु कुरती जो कुछ भी प्रजा लोग साधु करते हैं प्रजा मतलब अन्य जनसामान्य जो कुछ भी वो अच्छा करते हैं वो किसके साथ जुड़ जाता था उसके साथ में जुड़ जाता ऐसा वो सारा श्रेय उसके पास में चला जाता अब यूं तो दिखने में ये गलत लग रहा है हमारे को कि भाई करें दूसरे और श्रेय ले जाए वो श्रेय मिल जाए उसको तो ये तो अनुचित है गलत है अधर्म है लेकिन ये कई बार स्थितियां बनती है जब कोई एक राजा शासक प्रधानमंत्री कुछ कार्य करता है उसके साथ में हजारों लाखों लोग जुड़े हुए रहते हैं काम करते हैं अब सबको तो पता नहीं होता कि कौन कौन काम कर रहा है श्रेय किसको मिलता है उस एक ही के पास तो जाता है यद्यपि सब जानते हैं कि और भी लोग होंगे कौन कौन होंगे लेकिन बहुतों को कोई जानता ही नहीं है तो सारा श्रेय उस एक के पास चला जाता है क्योंकि मुखिया वो होता है वो सबसे वरिष्ठ होता है तो सारा श्रेय उसके जाता है देश का शासन देख लीजिए गांव में देख लीजिए कोई अच्छा आंदोलन हो उसके अंदर देख लीजिये कहीं भी वो एक ही नहीं आप अलग अलग तरह के लगभग सभी आंदोलनों में ये चीज देखी जा सकती है यानी हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसके अंदर देख लीजिए विभिन्न क्रांतियां होती है उसमें देख लीजिए और भी सब जगह घर परिवार में देख लीजिए संस्थाओं में देख लीजिए ये सब होता ही है तो जो प्रभावी होता है तो सब उसके अनुकूल ही हो जाते हैं सब का जो स, जो भी कुछ वो अच्छा करते हैं वो उसके साथ में जुड़ जाते हैं ऐसा वो गाड़ीवान रैक् था युग स ययुग तो एनम सर्वम तद अभिसमेती यत्किन प्रजा साधु कुर गलत करते हैं वो नहीं गलत करते हैं वो उसमें नहीं जाएगा गलत किस पे जाएगा वो करने वाले पे जाएगा हालांकि ऐसा भी होता है कि जब शासक होते हैं जो गलत होता है तो भी दूसरे करते हैं वो उसी पे ही जाता है जो भी होता है लेकिन ये ऐसा था कि जो अच्छा होता था वो उसके उसमें जाता था जैसे कि सारा उनका पुण्य वो ले चुका ये यश की दृष्टि से और लोग पसंद करते होंगे उसके साथ काम करना और वो करते थे तो श्रेय भी वो उनको देते थे तो वो अच्छा माना जाता होगा ऐसा ये पूर्वक और अच्छा जो होता है तो ये तो हुआ कर्म के बारे में और आगे कहा यस तत्वेदा यवेदा जो वह जानता था जो वो जानता तत्सवेदा उसको वह जानता था जो उसको जानता था जो उसको जानता था ये इसके शब्द रचना में थोड़ा इस तरह का है इसको पलट करके भी बोलते हैं यस तत्वेद की जगह यह यत यत्वेद जो जो कुछ भी जानता था जो बाद वाला यत है ना वो इधर लेकर के तथ की जगह यत्के यह यत वेद जो जो भी जानता था स तत्वेद उसको वो जानता था अर्थात ये व्यक्ति कुछ जानता है ये व्यक्ति कुछ जानता है जो जो भी कुछ भी जानते थे ये उन सब को जानता था किसी को इस विषय में जाने किसी को उस विषय में जाने और इसको सबका ज्ञान है ऐसा यानी ज्ञान में भी वो श्रेष्ठ था दूसरों का जाना हुआ भी उसका जाना कहलाता था उसी का ही माना जाता था ऐसा होता है अनुसंधानों में बहुत सारा ऐसा होता है जहां वैज्ञानिक लोग कार्य करते हैं अधिकारी होता है उसको श्रेय मिल जाता है सारा काम करने वाले दूसरे होते हैं पर वो अधिकारी होता है प्रोफेसर होता है विभागाध्यक्ष होता है उसको मिल जाता है और उस संस्था के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो लोग क्या समझते हैं ये ये जानता है सारा जबकि बहुत सारी बातें वो नहीं जानता होगा उसके नीचे वाले जानते होंगे लेकिन माना क्या जाता है यह जानता होगा एक तो पलट करके भी कर सकते हैं अथवा यदवेदा है, इन्होंने जिस ढंग से किया जो कोई इस रहस्य को जानता था वो रैक् को जानता था और वही जो रैक् की बात को जानता था वही जीवन में कुछ जानता है बाकी तो कोई जानता ही नहीं है इस तरह है। उसके जान की भी प्रशंसा कि जैसा रैक्व जानता था जो व्यक्ति उसकी बात को कुछ जानता है वही कुछ जानता था बाकी तो जैसे कि कुछ है ही नहीं प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है <coughs> समया एत उगता तो वो मेरे द्वारा ये कहा गया उसको यानी मैंने उसको कहा जो उसने पूछा था कि भई वो रेको कौन सा है तो दूसरे वाले हंस ने बताइए हंसों की परस्पर चर्चा चल रही है वो इससे श्रेष्ठ था जिससे श्रेष्ठ है वो तो ये जो चर्चा चल रही थी तो तदुहा जान श्रुति पौत्रायण है उप उसने इन दोनों की बात को सुन लिया ये कह रहे यो कथा में भी बोलते रहते वैसे इसको कि वो छत पे था और दो हंस उड़ते हुए जा रहे थे बातचीत करते हुए जा रहे थे कि ये देखो रैको कितना अच्छा है तो दूसरे ने कहा ये कहा इससे अच्छा तो नहीं ये जान श्रुति देखो है कितना अच्छा है बोले नहीं इससे अच्छा तो वो गाड़ीवान रैक्व है ये तो राजा है वो तो गाड़ीवान रैक्व है वो इससे भी श्रेष्ठ है तो स्वाभाविक है उसके मन में चिंता होगी गाड़ीवान रैक्व ने इसको जला दिया ना उसके तेज ने गाड़ीवान रैक्व के तेज ने और जो सुना दूसरों से तो उसके अंदर हलचल शुरू हो गई उत्सुकता हो गई अच्छे अर्थों में भी ले सकते हैं कौन है ऐसा व्यक्ति अगर वो मेरे से अच्छा है और वो ये श्रेष्ठता की तपस्या कर रहा है बनने को कर रहा है उसको लगेगा कि ये मेरे से श्रेष्ठ है तो वो जाएगा उसके पास सीखेगा करेगा अच्छे अर्थों में भी ये होता है ना यहाँ अच्छे अर्थों के अंदर है उनमें उत्सुकता होगी भाई वो कौन है मैं भी उससे सीखूँ कुछ वो बहुत तो अच्छा बता रहे हैं अभी श्री अब्दुल कलाम आज नहीं है ने भी अपने राष्ट्रपति जी का अब्दुल कलाम जी का देहांत हुआ ना कुछ दिन पहले तो एक समाचार आया कि पाकिस्तान के कोई वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि ये तो एक सामान्य वैज्ञानिक थे ऐसा उन्होंने कथन किया पाकिस्तान के एक परमाणु के बारे में अब्दुल कादिर करके एक वैज्ञानिक रहे हैं जिनको विदेशों में भी वो भेजने के चक्कर में उनको नजरबंद भी किया गया था और काफी विवादास्पद रहे थे काफी प्रसिद्ध वहां के वो प्रमुख रहे हैं। इस जान को उन्होंने आतंकवादियों को भेज दिया या दूसरे देशों को भेज दिया ऐसे कुछ उनपे आरोप थे अभी तो नजरबंद नहीं है लेकिन नजरबंद कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय में केस चला था काफी तो वो वहां के प्रमुख थे उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य वैज्ञानिक थे उनकी कोई विशेष उपलब्धि तो है नहीं कोई विशेष तो उन्होंने खोजा नहीं ठीक है कुछ मिसाइल के चीजें आई थी रूस से उसके ये उस समय मुखिया थे और टीम ने काम किया था इनका नाम हो गया मिसाइल मैन हो गए तब तो कोई वो कह दे ऐसे किसी को तो थोड़ा विचार वो तो चलो जा चुके हैं अभी वो तो विवाद तो, तो चलता रहता है ये कि कौन है क्या है उन्होंने अपना अपना अभिप्राय रखा लेकिन किसी के लिए कहे भाई ये उससे ज्यादा है तो विचार आता है ना कि मैं ऐसा है तो मैं भी सीखूँ फिर उससे कुछ कैसे वो अच्छा है तो जनश्रुति ने तदुह जानश्रुति पोत्रावा उसने पास में था तो सुन लिया तो सुन तो लिया रात्रि का समय था ये तो बातचीत हो सो तो गया लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहला विचार क्या आएगा उसको <laughs> <laughs> वही विचार जो रात को सोते समय था सबसे पहले वही चिंतन शुरू हो जाएगा सो तो गया वो नींद तो आ गई लेकिन उठते ही वही विचार शुरू हो गया जो सोते सोचते सोचते सोया था वो तो बोले सह संजीहाना एव छरम उच संजीहान मतलब उठते हुए कली शयानो भवति संजीहानस्तु द्वापर उठन त्रेता भवती और जो चल रहा है चरण है वो सतयुग का कहलाता है तो संजीहान पहले भी आया था ये ये शब्द तो बस वो उठा था उठा था मतलब आंखें खुली थी उठा नहीं था वो मतलब ऐसे शरीर से नहीं उठा था वो आंख खुलकर के जो उठना होता है कि भई उठ चुका है ऐसा वो उठा था तो जैसे ही वो उठा आँख खुली उसकी तो उसने अपने छत्ता रखो अपने जो सारथी था उसको उसने कहा उससे तो वक्त भी होते हैं सारथी पास में होगा उसने अपने सारथी को कहा अंग अरे ह सयुगवानम इव रैक्व आत्थाई मेरे को उस गाड़ीवान रैक्व के बारे में बताओ कौन है वो पता नहीं लगा उसने कभी सुना नहीं होगा सारथी को पूछा अब सारथी तो सब काम करते होते हैं सभी चीजें देते हैं तो योनु कथम सयुग पर रेकवाई रेक थी वो इस गाड़ीवान रेक वो कैसा है वो बताओ मेरे को ढूंढ करके बताओ तो कैसा है वो उसने वो ही बात दोहरा दी अपने सारथी के सामने जो उन हंसों ने आपस में कही थी एक हंस ने दूसरे को कहा था उसी पंक्ति को यहां पर इन्होंने दोबारा लिखा है दोनों वाक्यों को जो ये चौथा वाला प्रवाक है वो का वो यहां पर दिया है यथा यथाकृताय विजिताय अधरेया संयंती एवं एनम सर्व तद अभिशति यकंच प्रजा साधु कुर यद्वेद येद स मया एत उक्त तो जू का तो उन्होंने उठा करके बोल दिया कि देखो ये ये बातें उन्होंने कही थी ये उसके लिए विशेषता है ऐसे उस गाड़ीवान रेकवे के बारे में बताइए तो अनविश्य नाविदम इति प्रत्ये वो घूमने गया ढूंढा करा तो उसको जाती नहीं हुआ पता ही नहीं लगा तो यस करके वो वापस लौट करके आ गया राजा के पास में मेरे को पता नहीं लगा तो तम हो उसको फिर उसने राजा ने जन श्रुति ने उसको अपने उसको कहा उसने देखा ये ढूंढ के आया और मिला नहीं होना तो चाहिए कोई ना कोई तो इसलिए उसको कहा तम हुआ च्रा रे ब्राह्मण से अन्वेषणा अरे जहां ब्राह्मण लोगों की अन्वेषणा की जाती है वहां पर देखो अब तुम कहीं और देख रहे होंगे ये तो वो व्यक्ति है जिसने ब्रह्मवेदता है ब्राह्मण है बहुत उच्च साधक है तो उसको उस जगह ढूंढो जहां पर वो रहता है जिस जहां इस तरह के लोग मिलते हैं वहां देखो तुम कहीं और देख करके आए हो तो वहां का मिलेगा वो तो तुम होगा चाहे यत्र अरे ब्राह्मणस्य अन्वेषणा जहां ब्राह्मणों की खोज की जाती है ब्राह्मण लोग जहां पर रहते हैं तद इन इति वहां पर इसको ढूंढो वहां जाओ तुम वो चला गया और उसको प्राप्त हो गया तो सो अधस्ता तो शकट के नीचे बैठा हुआ था वो एक चित्र दे रखा है ना इन्होंने छकड़ा शकट मतलब वो गाड़ी भी दंग नहीं है तो उसको शकट बोल देते हैं वैसे गाड़ी को भी लेकिन आजकल छकड़ा जिस तरह से बोलते हैं ना वो थोड़ा हल्का माना जाता है ऐसे ही उसके नीचे बैठा हुआ था अच्छा यहां के अंदर देखो और कुछ था तो उसी के नीचे बैठ गया सो अधस्ता छकटस और कैसा था पामा पामा जो होती है वो खुजली को बोलते है संस्कृत में उसको खुजली हुई भी थी और खुजली भी कैसी थी और खुजली के साथ साथ क्या था कषमाणम उसको खुजला भी रहा था खुजला रहा था उसको खुजली हो रही थी जहां भी शरीर में होगी खुजला रहा था और जिनको बहुत ज्यादा हो जाती है उनको बहुत समस्या होती है कभी तो पीठ में होती है तो खुजाल नहीं सकते <laughs> फिर उसका कोई उपाय करेंगे वो <laughs> है किसी डंडी से करेंगे किसी दीवार के कोने पे करेंगे किसी <laughs> किसी पेड़ के जैसे पशु पशु अपने को करते है ना खुजालते ऐसे किसी दीवार पे पेड़ पे डंडे पे उस पर तो वो अपने को खुजलाएंगे अथवा कोई कपड़ा वपड़ा लेकर के जैसे तौलिए से हम पीछे पहुंचते हैं अपने शरीर को नहाने के बाद में एक इधर ले लिया और इधर ले लिया उसको चलाते हैं ऐसे एक रोगी था मैं जब पढ़ता था वहां तो इंटर्नशिप के अंदर एक कोई चिकित्सालय में रोगी भर्ती था वो बहुत खुचरी हो रखी थी तो दवाइयां तो जो चली रही थी मैंने देखा उसके पास एक रस्सी रखी हुई थी रस्सी भी वो नारियल वाली आती है <laughs> वो कठोर होती है वो मुलायम नहीं सूत वाली नहीं और उसको कई लड़ा कर रखा था, था उसने चार पांच लड़ा इकट्टी मोड़ के इतनी लंबी कर रखी थी तो पहले मेरे समझ में नहीं आया मैंने कहा किस लिए रखी है बोले जी खुजली पूरी पीठ ऐसे ख्वाज खास से थी तो ये पकड़ करके जैसे तौलियो वोलिये से नहीं मिटती थी उसकी कर <laughs> <laughs> थोड़ा ज्यादा रगड़ना होता था तो और इतने कठोर कठोर ले रखे थे हमारी तो चमड़ी उधर जाए ऐसा वो और वो उसको बहुत करता था चमड़ी भी मोटी हो गई थी तो बहुत खुचली होती है तो ये देखो इनको खुजली भी थी और वो उसको रहा था परेशान थे मतलब उप उप, उप तो वो उनके पास में जाकर के बैठ गया ना तो ढूंढते हुए गया था वो एकदम नहीं पहचान लिया लेकिन किसी ने बताया होगा भाई वहां जाओ वहां जाओ तो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया और वो वही व्यक्ति मिल गया तो फिर उसको जाके कहा कि क्या आप ही गाड़ीवान रैकव हो तो पास में जाके बैठ गया और तम हो वाचा तम तुम नो भगव सयुगवा रैक्वा यी हे भगवान सम आदर के रूप में बोल रहे हैं क्या आप ही सयुगवा रैक्वा है क्योंकि गाड़ी भी थी और वो देखो बैल भी खड़े हुए हैं पास में चित्र में दिखा रखा है और वो उसके नीचे भी था लक्षण भी दिख रहे थे संकेत तो फिर भी देखने पूछते हैं ना हम मेरे को पता भी लग गया तो भी भ्रांति नहीं तो मैंने आप वही है हम पूछते हैं नाम लेकर के पूछते हैं या पद का लेके पूछते हैं आज ये आप वो हैं तो उसने पूछा क्या आप वही हैं तो बोला अहम ही अरे इति हत्या हा हां मैं ही हूँ उसने प्रतिज्ञा की विश्व मैं ही वो व्यक्ति तो निश्चय करके बोला सहक्षत्ता अविदम इति क्षत्ता और उसने कि मैंने जान लिया है इसको कि कहा है कौन है बातचीत कर ली होगी और फिर वापस लौट के आ गया राजा के पास तदु जान श्रुति पौत्राएण जब उसको पता लग गया अब जानश्रुति को था कि मैं सीखू इससे कुछ उसने क्या किया शठ शतानी गवाम गायों के 600 सौ लेकर के छह गायों को लेकर के बहुत होती है 600 सौ गायें एक एक गाय का आज के हिसाब से गाय भले ही वो हो मूल्य जितना भी हो उस समय लेकिन गाय तो गाय है आज जितना भी मूल्य है तो उतना ही मूल्य उस समय भी मानना चाहिए हमें जितना आज है उसकी कीमत गाय की ज्यादा होंगी गाय तो छह सौ और निष्कम और सोना भी कुछ लोग इसको यूं भी बोलते हैं जैसे कि उनके सींगों के ऊपर सोना मढ़ देते हैं उस तरह की भी कथाएं आती हैं और नहीं तो एक एक के साथ एक सिक्का या ऐसा कुछ सोना भी साथ में निष्कम और अश्वतरी रथम अश्वतरी रथ खच्चर का रथ उस समय बनता होगा बहुत मजबूत या अच्छा माना जाता होगा तो भार को ज्यादा ढोने वाले ऐसे रथ को वाहन को भी साथ में लेकर के आधा या प्रति चक्र में उसको लेकर के और वहां पर चल पड़ा और तमह अभ्युवाद और वहां पहुंच करके बोला उसको भेंट देने के लिए निकला इतनी सारी चीजें चीज कुछ लेने के लिए जा रहे हैं तो कुछ देना तो होता ही है नहीं तो हमारी श्रद्धा कैसे प्रकट होगी हमारी उत्सुकता कैसे प्रकट होगी दूसरा विनीत कैसे होगा झुकेगा कैसे क्यों बताए वो तो कुछ देना होता है तो विद्या या तो गुरु शुश्रूषा से आती है या विपुल धन से आती है या अथवा विद्या या विद्या वो भी है तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं और भी कुछ हो सकते हैं इसी तरह के उपाय उस जैसे लेकिन ये धन लेकर के गया इस संपत्ति के गया उनको कहा रेकवम ईमानी शट्स, इमानी छठ शतानी गवाम गायों के ये छो समूह के लिए कहा ईमानी छठ शतानी गयम निष्का और ये सोना है स्वर्ण है मुद्रा होगी कोई वहां की निष्का श्वतरी रथो और ये अश्वतरी रथ है खच्चर का रथ है नुम एताम भगवो देवताम शाधी आप इसको लीजिए और मेरे को देवता के बारे में बताइए उस देवता के बारे में बताइए उपदेश कीजिए मेरे को किसका याम देवताम उपास्य ही जिस देवता की आप उपासना करते हो उसको मेरे को भी बताइए क्योंकि उसने भी किसी देवता की तो उपासना की थी और उपासना करके और जो भी उसने प्रगति प्राप्त की लगता है ना इसने अधिक किया है तो इसका देवता कोई ना कोई और होगा इसको कोई विशेष देवता मिला हुआ है जिससे कि इसने इतनी प्रगति कर ली या देवता कोई विषय कोई संबंधित चीज या कोई तो उसको फिर वो गाड़ीवान रखकर बोलता है तमुह पर प्रत्युवा आहा अ अरे हे है अरे उसको बोल रहे हैं त्वा आ तेरे को शूद्र तबै सह गोभी अस्तुति शूद्र शूद्र करके उसको कथन किया गाली दे रहा है उसको वो राजा था क्षत्रिय होगा ये गाड़ीवान रैक्व था जो भी था ब्राह्मण के रूप में था उसको शूद्र कह रही है निंदा में है शुद्र वो हुआ जो पढ़ाने से भी ना पढ़े जिसको बात समझ में नहीं आती है उसके लिए है ये अनपढ़ होते हैं ना समझ होते हैं उनके लिए है वैसे निंदित नहीं मतलब उसको कहना चाहते हैं कि तेरे को ये बात समझ में नहीं आई जो सीखने के लिए आया है और ये सामान लेकर के आया ये है ये ये चीजें तो ऐसे बिना इन चीजों के सिखाई जाती हैं या तो वो सोचे कि भाई इन विद्या इस विद्या का क्या कोई मूल्य होता है ऐसा आज के जमाने में हम कहेंगे कि तुम करोड़ों अरबों रूपये भी ले आओ, तो भी इस विद्या की कीमत नहीं होती ऐसे कोई कहे यानी तुम इसको पैसे से तोल रहे हो इस विद्या को जो चीज सीखने आये हो उसको पैसे से धन से तोल रहे हो इस रूप में निंदा करते हुए कहा शूद्र हाँ अनाडी कह लीजिए अनाड़ी भी तो वही होता है अनाड़ी मतलब क्या है होता है जो जानता नहीं पता नहीं अनाडी शब्द हिंदी में जो प्रचलित है हैं आप अनाड़ी कह लो उसको अनाड़ी हो गया जो लेकिन जिस अर्थ में प्रचलित है हिंदी में अनाडी का मतलब होता है जो काम को ठीक नहीं जानता है जैसे तैसे टेढ़े मेढे ढंग से काम तो करता है उचित रीति से नहीं जानता है हर काम करेगा करता तो है लेकिन जैसे तैसे करेगा उल्टा सीधा टेढ़ा मेढा ऐसा काम करेगा वो तो अनाड़ी होते हैं <laughs> वाहन ढंग से नहीं चला रहा है तो कहते हैं, अनाड़ी है ये ढंग से चलाना नहीं जानता है। तो हर काम में अनाड़ी का कह सकते हैं तो उस में भी शूद्र को कह सकते हैं शूद्र तबैव सह गोभी अस्तुई थी तेरे साथ ही ये गायों के तू रहे अपने साथ ही रहे अपने पास रख दो तो ये सारी चीजें तो जब ये कह करके उसने दुत्कार दिया उपेक्षा कर दी तो उसके मन में विचार आया भी, क्यों ऐसा हुआ उसकी इच्छा तो थी जिज्ञासा थी कि करूं कुछ न कुछ तो तद वह हाँ पुनरेव जान श्रुति पौत्राय सहस्रम गवाम निष्कम अश्वतरी रथम रहत, दुहितरम तद आदाय प्रति चक्र में उन्होंने तो देखा कि कमी रह गई है <laughs> कुछ और होना चाहिए कम रह गया ये तो उसने सोचा और बढ़ाओ क्योंकि कई बार उस लिए भी होता है वो तो अपने ढंग से सोच रहा था ना तो उसने गायें एक हजार कर दी छह सौ की जगह एक हजार कर दी और निष्क भी सोना भी उसके साथ साथ बढ़ गया होगा यह संख्या नहीं लिखी है लेकिन हर गाय के साथ जैसे हो तो वो बढ़ गया होगा और अश्वतेरी रथ तो था ही और साथ में दो अपनी पुत्री को भी ले आया उसको देने के लिए उसको विवाह के लिए ये पुत्री भी रखो तद आदाये प्रति चक्र उसको लेकर के आया पहले से बहुत ज्यादा ले आया और सोचा कि अब तो ये दे ही देंगे मेरे को ठीक है तो ले गए तो तमह अभ्युवाद रैक् रैक्स उसको बोले अब एक दृष्टि से तो हम आएंगे कि वो इसको भी मना कर देगा लेकिन देखो क्या बोलते हैं ये इदम सहस्रम गवाम अयम निष्को अयम अश्वतरी रथ ईम ये वो बोल रहा है रैक् को बोल रहा है राजा जान श्रुति बोल रहा है कि देखो ये एक हजार गाय है ये निष्क हैं ये अश्वतरी रथ है और ईम जाया और ये तुम्हारी पत्नी है उसकी पुत्री थी दुहिता थी उसकी लेकिन अब उसको दे रहा है तो उसको संबोधित करते हुए कह रहा है कि ये तुम्हारी पत्नी उसको अपनी बेटी को उसको विवाहित कर रहा है पत्नी के रूप में दे रहा है इम जाया और अयम ग्रामो और ये गांव जिसमें तुम रह रहे हो क्योंकि तो, तो राजा था जिस गांव में वो रह रहे हो उस अनेकों गांव का राजा होगा वो गांव भी तो इम ग्राम है ये गांव यशमिन आज से जिसमें तुम रहते हो अनुएवमा एवं शादी रीति ये सब आपका है गांव भी जोड़ दिया बोले अब तो मेरे को बताइए आप, आप किस देवता की उपासना करते हैं है। जिज्जैसा लेकर के आया हूं आपके पास ये जो घटना है और आगे भी एक है इसके ऊपर काफी विवाद चलता है लोग चर्चा करते हैं ये देखो ये कैसे गाड़ीवान रैक्व ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा माना जा रहा है लेकिन ये कैसे कैसे हैं अगले उसमें देखिए इस पर काफी चर्चा इन्होंने भूमिका में भी लिखा है उसका उचित अर्थ भी होता है और इसका कोई गलत अर्थ भी लेते हैं बहुत तो क्या तस्याह मुखम उपोदृणन उवाचा ये जो गाड़ीवान रैक्व था तस्याहा मतलब उसकी पुत्री का उसके मुख को मुखम उदग्रणन उपोद्रणन मुख को हाथ में लेते हुए मुख को हाथ से छूते हुए कुआच बोला तो यानी वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ उसने उसके हाथ लगाया इत्यादि ये अर्थ लिए जाते हैं आगे भी कथन आएगा तो इसका तो अर्थ यहां लिया जाता है कि मुख को उदग्रणन मुख को उठाते हुए उसकी पुत्री के मुख को उठाते हुए जैसा कई बार बच्चों के लिए भी होता है अच्छे के लिए भी होता है छोटों के लिए भी करते हैं तो, तो प्रशंसा में भी करते हैं तो कई बार उसके मुख को ऊपर उठाते हैं ना ठोडी पकड़ करके ऐसे भी उठा देते हैं। ऐसे मुख को ऊपर कर देते हैं ठीक है वो छोटा बच्चा होता है नीचे होता है और हम ऊंचे होते हैं और उससे बात करते हैं तो उसके चेहरे को ऊपर उठा देते हम नीचे देख रहे होते हैं उसके चेहरे को उठाते हैं ये एक प्रेम की अभिव्यक्ति है अच्छे रूप में आदर देने में कई तरह से इसका प्रयोग किया जाता है तो तस तस्य ही हूखम उपोदन उवाच वो ये गाड़ीवान टाइक को बोला बोले आज हार इमा शूद्र ये शूद्र उसको अभी भी शूद्र ही बोल रहा है जनश्रुति को समझ नहीं पा रहा है बोले हे शूद्र तो बोले तू तो इसको लेकर के आ गया ये जो सारी इमां मतलब ये जो सारी चीजें थी गायें थी आदि कुछ उसकी पुत्री के लिए भी बोलते हैं इमाह इमा तो मतलब बहुवचन है यहां पर तो उसकी पुत्री भी थी गायें भी थी और वो सब बहुत जो भी सारी संपत्ति थी तो तू इन सबको लेकर क्या लेकिन बोल शुद्ध ही रहा है बोले अनेने वो मुखे ना आलअपिश्य था तू सोचता है कि इसी के मुख से इन्हीं के माध्यम से मेरे से बात कर लेगा लेके आए क्योंकि तो दबाव बना रहा है ना बात करना चाहता है इस विषय में कुछ वो बताए मतलब मुझसे कहलवाएगा बुलवाएगा इन सबसे बुलवाएगा तू तो वो कहता है ते हई ते रैक्व पर्णा नाम महावृषु यत्र अस्मयी उवा सतम होवाच वाचन और यहां जो ये जो ये गांव है ये चर्चा करते हुए कह रहे हैं ये रैक्वपर्णा नाम चूंकि वो रैक्व था उसी के नाम से उस गांव के भी नाम पड़ गए होंगे रैक्वपर्णा नाम महावृषे महावृष नाम का कोई देश होगा उसमें रेकोपर्ण नाम का गांव होगा ग्रस्मय हुआ सहां पर वो उसने निवास किया तस्मय हो उस वो वहां रहा यानी ये सारी उसने चीजें स्वीकार कर ली वहां रहा और इसके लिए जान श्रुति के लिए उसने बोला उपदेश दिया तो ये जो विचारणीय बात है इसमें कि एक तो मुखम उपोदृहणन और मुखे न आलपेश यथा इसके लिए है कि वो एक होता है लज्जा से एक होता है कि उसको वो ग्रहण करना चाहता था इसलिए एक है कि उसको शर्म आ जाती है लज्जा आ जाती है कई बार कोई व्यक्ति हमारे को कुछ देते हैं खाना खिलाते हैं करते हैं हम मना करते रहते हैं वो कई बार फिर कोई कई उपायों को लाते हैं वो घर के किसी वृद्ध व्यक्ति को ले आएंगे वृद्ध माता को ले आएंगे कोई बीमार है उसको ले आएंगे या छोटे बच्चे को ले आएंगे बोले नहीं इनके हाथ से तो ऐसा जो प्रयोग करते हैं तो उसने देखो इसके माध्यम से वो कह ला रहा है अपनी बात को मनवा रहा है ऐसा जो प्रयोग कर लेते हैं तो उसकी पुत्री को ले आया और खासतौर से पुरुष लोग जो होते हैं तो महिलाओं को कभी सामने ले आते हैं तो उनको वहां पर झुकना होता है स्वीकार करना होता है भाई देखो अभी इनको क्या मना करें तो कोई व्यक्ति है उनकी बात हम मान ही रहे हैं तो वो अपनी पत्नी को ले आया बोले जी ये कह रही है मान लो अब थोड़ा पुरुष को भी लगता है कि अभी पत्नी को कैसे मना करें बच्चा आ गया बच्चे को कैसे मना करें तो लिहाज थोड़ा रख होता है ना कुछ उस तरह का लिहाज की स्थिति में उसको डाल दिया वो तो ने कहा कि चलो तू इतना लेकर के आया है तो ठीक है चलो मैं तेरे को उपदेश देता हूं वो फिर उपदेश आगे दे और आगे देखेंगे कि को कुछ पूछना है तो पूछिए उपदेश को आगे देखते वो विद्या है इसको संवर्ग विद्या कहते हैं तो कथा कथा हुई है पृष्ठभूमि की ओम ओम साधारण होता है ओंशु